श्री रामकृष्ण भक्त मालिका उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय श्री उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने कलकत्ते के टोला की तत्कालीन 31 नंबर गोस्वामी लेन में स्थित अपने मामा के घर 28 फरवरी अठारह सौ अड़सठ ईस्वी फाल्गुन पंचमी शुक्रवार को जन्म लिया था उनके पिता पूर्णचंद्र मुखोपाध्याय का पैतृक मकान गली जिले के बलागढ़ नामक स्थान में था परंतु कुलीन ब्राह्मण होने के नाते वे अपने मामा के यहाँ में ही निवास करते थे उन दिनों कुलीन ब्राह्मण कई विवाह करते थे और उनके अधिकांश पत्नियों का जीवन मायके में ही बीतता था उपेंद्र की माताजी का भी ससुराल में रहना नहीं हुआ था उपेंद्र नाथ के मामा का नाम था जगबंधु बंदोपाध्याय ये निस्संतान थे और भांजे का पुत्रवत पालन करते थे वे राधा बाजार में एक घड़ी की दुकान में काम करते थे उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी उपेंद्रनाथ नाथ ने यदुपंडित की पाठशाला में कथा माला तक पढ़ने के बाद अध्ययन से नाता तोड़ लिया इस पर मामा ने उन्हें डांटते हुए कोई काम ढूंढ लेने को कहा दो एक दिन घूमने के बाद ही उन्हें एक दवा में नौकरी मिल गई काम था दवाइयों की शीशी बोतलें धोना उन पर लेबल लगाना आदि कुछ दिन तक कार्य करने के पश्चात जब उपेंद्र नाथ को पता चला कि डॉक्टर का चरित्र ठीक नहीं है तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी तदुपरांत पुनः घूम फिरकर, उन्होंने बट तला अपर छितपुर रोड में वृंदावन वसाह की पुस्तकों की दुकान में पाँच रुपये वेतन पर काम जुटा लिया यहाँ पर उनका काम था दुकान में झाड़ू लगाना पुस्तकें सजाना तथा बेचना कुछ समय बाद जब मालिक ने व्यापार बंद करके दुकान बेच देना चाहा तो उपेंद्रनाथ उसे खरीदने को प्रस्तुत हुए दुकान की कीमत सिर्फ पचहत्तर रुपये थी पर मामा उसे देने को राजी नहीं हुए अतः उन्होंने मामी से सहायता लेकर वह दुकान ले ली दो तीन महीने में ही उन्होंने ये उधार लिए हुए पैसे वापस कर दिए उन दिनों एक दो पैसे कीमत की छोटी छोटी किताबें निकलती थीं, जिनमें विविध प्रकार की कविताएं रहा करती थीं उपेंद्र नाथ ने उस प्रकार की छोटी छोटी पुस्तकाओं का संग्रह करके बड़ी पुस्तक छपवाई जिसमें उन्हें काफी लाभ मिला बाद में ये और भी अनेक पुस्तकें निकालने लगे और साथ ही दूसरों को प्रकाशित पुस्तकें भी बेचने लगे भक्तवर देवेंद्रनाथ मजुमदार के ज्येष्ठ भ्राता सुरेंद्रनाथ मजुमदार के सभी काव्य ग्रंथों के वे ही एकमात्र विक्रेता थे इस सूत्र से उनका देवेंद्रनाथ के साथ भी घनिष्ठ परिचय हुआ अहिरी टोला में उन दिनों देवेंद्र बाबू के अतिरिक्त भक्त अहरलाल सेन भी निवास करते थे इस कारण श्री रामकृष्ण वहां आया करते थे संभवतः इसी सूत्र से उपेंद्र को उनका प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ और उनके प्रति आकृष्ट होकर वे दक्षिणेश्वर आने जाने लगे श्री रामकृष्ण भी इस सुलक्षण युवक की ओर आकृष्ट हुए और उनका परिचय पूछा उपेंद्रनाथ का परिचय सुनकर ठाकुर बोले ओहो तुम ब्राह्मण हो तुम, तुम लोगों के घर देव पूजा होती है क्या उपेन्द्रनाथ ने उत्तर दिया हाँ नारायण की नित्य पूजा हुआ करती है ठाकुर ने पूछा एक दिन नारायण का प्रसाद खिला सकोगे उपेंद्रनाथ ने हामी भरी फिर वे मामा के घर लौटे परंतु सोच में ही डूबे रहे कि मामी इस अनुरोध को ठीक ढंग से स्वीकार करेंगे या नहीं काफी विचार करने के बाद उन्होंने जाकर मामी से कहा कि दक्षिणेश्वर के एक सद ब्राह्मण ने नारायण का प्रसाद मांगा है ब्राह्मण की इच्छा के बारे में सुनने के बाद मामी आसानी से सहमत हो गई और उपेन्द्रनाथ एक दिन प्रसाद लेकर दक्षिणेश्वर जा पहुंचे उस समय नरेंद्र राखाल आदि ठाकुर के कुछ युवा भक्त प्रसाद पाने को बैठे थे उपेंद्र के हाथ में नारायण का प्रसाद देखकर ठाकुर ने उसमें से थोड़ा सा स्वयं ग्रहण किया और फिर सब की पत्तल में परोस देने को कहा। इस घटना के पहले एक और घटना घटी थी उपेंद्र उपेंद्र की देखा देखी मोहल्ले के और लड़के भी दक्षिणेश्वर आने जाने लगे थे इस पर उनके अभिभावकों ने उनके मामा जगबंध बाबू से शिकायत की फिर मामा उपेंद्र को कमरे में ही अवध रखने का प्रयास करने लगे पर मामी की सहायता से प्रसाद लेकर दक्षिणेश्वर जाने के बाद से वह वा बाधा दूर हो गई मामी ने एक और दिन अपनी ही ओर से ठाकुर के लिए प्रसाद भेजा वे बहुत अच्छा भोजन पकाती थी उपेंद्रनाथ के मन में यह दुख था कि वे अन्य भक्तों के समान ठाकुर को कुछ दे नहीं पाते हैं यह जा जानकर ठाकुर ने उन्हें दो पैसे की जलेबी लाने को कहा था इसी कारण बाद में उपेंद्रनाथ के घर ठाकुर केवाह करने को राजी नहीं थे बाद में उन्होंने ठाकुर की अनुमति पाकर विवाह किया लड़की ठाकुर के परिचित परिवार की थी उसका पहला नाम सुनकर ठाकुर को पसंद नहीं आया था अतः जब अतः वे बोले यह नाम ठीक नहीं है एक अच्छा नाम क्यों नहीं रखते घर के लोगों ने ठाकुर को ही लड़की का नाम रखने के लिए कहा तब उन्होंने कहा इसका नाम भौतारिणी रहे तब से ही इसी नाम से परिचित हुई भोतारिणी देवी का रंग काला था इसलिए स्वामी जी उस समय नरेंद्र ने इस विवाह में आपत्ति की थी भवतारिणी यह बात भूली नहीं इसीलिए तो सुपारी तक देने को राजी नहीं हुई। इस पर ने कहा, जब उपेन देवता के गले में झूल झूल की जूल ही चुकी हो, तो फिर सुपारी ही क्यों तुम्हारे हाथ का भोजन भी मुझे खाना होगा इसके बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई धीरे धीरे उपेन्द्रनाथ भक्तों के बीच सुपरिचित हो गए तथा ठाकुर के साथ विभिन्न भक्तों के घर जाने एवं उत्सव आदि में भाग लेने लगे इसी प्रकार एक दिन जब देवेंद्रनाथ मजुमदार के घर ठाकुर का शुभागमन हुआ छह अप्रैल अठारह सौ को तो उपेन्द्रनाथ वहां उपस्थित थे तथा अक्षय कुमार सेन के साथ उन्हें भी ठाकुर की चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था रामचंद्र दत्त ने अपने श्री रामकृष्ण परमहंस देवे जीवन वृत्तांत नामक बंगला ग्रंथ में लिखा है कार्यकारी भक्तों में भक्त भक्तवीर सुरेंद्रनाथ मित्र बलराम घोष केदारनाथ चट्टोपाध्याय हरिश्चंद्र मुस्तफी देवेंद्रनाथ मजुमदार गिरीश घोष अतुल कृष्ण घोष मनोमोहन मित्र कालीदास मुखोपाध्याय नवगोपाल घोष उपेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय आदि भक्त श्रेष्ठ महात्माओं ने मिलकर परम हिंसदेव के आविर्भाव के उपलक्ष्य में महोत्सव आरम्भ किया उपेंद्रनाथ निर्धन होने पर भी पूर्ण उद्यम के साथ उत्सव आदि में सहयोग दिया करते थे अपनी क्षमता अनुसार सारे कार्य करते थे और अववाश मिलते ही कलकत्ता या दक्षिणेश्वर में ठाकुर के श्री चरणों में पहुंचकर उनके श्री की वाणी सुनकर धन्य होते थे तथापि निर्धनता मानव सीने पर चढ़े एक भारी चट्टान की तरह उन्हें दबा रही थी तथा उनके भक्त की अभिव्यक्ति एवं उपलब्धि के प्रयास में पग पग पर बाधक सिद्ध हो रही थी अन्य भक्त जहां निशंकोच ठाकुर को घर ले जाकर आनंदोत्सव करते वहां उपेंद्र अपने हृदय में वैसी स्वाधीनता अनुभव नहीं कर पाते थे घर में मामा भी उन्हें सदैव उनकी अक्षमता की याद दिलाते रहते थे इसके फलस्वरूप भक्ति लाभ के प्रयास के साथ ही अपना दैन्य अभाव दूर करने की चिंता भी तथा उनके मन पर अधिकार जमाए रहती थी इसलिए एक दिन जब श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा तू क्या चाहता है तो उत्तर में उनके मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा धन चाहता हूं भक्त कल्परू भक्त कल्परु तरु ठाकुर ने इस इच्छा की सार्थकता को समझते हुए आशीर्वाद दिया खूब होगा यद्यपि इस प्रकार भक्त के भक्ति पथ की इस निर्धनता जनित बाधा को ठाकुर ने दूर कर दिया परंतु वे उन्हें परोक्ष रूप से यह भी समझा देने देते थे कि मन कामना जीवन का उद्देश्य अथवा उच्चतर भक्ति की सहगामी नहीं हो सकती इसीलिए पूज्यपाठ स्वामी अखंडानंद जी की स्मृति कथा में ऐसा उल्लेख आता है एक दिन वह उपेंद्रनाथ जब दक्षिणेश्वर में ठाकुर के दर्शन करने आया तो कमरे में भरे हुए भक्तों के बीच ठाकुर ने उंगली से उसी की ओर संकेत करते हुए कहा यह लड़का थोड़े धन की कामना से मेरे पास आना जाना करता है श्रीयुक्त हेमचंद्र प्रसाद घोष ने एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है भक्तों के जमाव के बीच एक दिन किसी भक्त ने निर्धन उपेंद्र नाथ को दिखाते हुए परमहंस देव से कहा था आपने तो उपेन्द्र के लिए कुछ भी नहीं किया इस पर ठाकुर हंसते हुए बोले वह तो कुछ मांगता नहीं उसकी इच्छा है कि उसका छोटा दरवाजा बड़ा हो जाए सो हो जाएगा ठाकुर की यह शुभ कामना किस प्रकार कार्य रूप में परिणत हुई थी इसे हम बाद में देखेंगे परंतु पाठक गण समझ बैठे उपेंद्रनाथ केवल अर्थार्थी ही थे तो यह उनके प्रति अन्याय होगा ठाकुर के साथ उनके मिलन तथा परिवर्ती काल की घटनाओं पर विचार करने से हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उनमें अर्थ के साथ ही यथार्थ भक्ति भी पर्याप्त थी